सोलन जिले के सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोकेश रूही असलम उसके बाप छोटे मालिक और बाकी के उन दोनों क्रिमिनल्स का भी इलाज हो रहा था जिसे विक्रांत ने रास्ते में चेज करके पीटा था दोपहर के 12 बजे तक लोकेश के अलावा बाकी सभी लोगों की सर्जरी हो चुकी थी और सबको वार्ड में वापस भेजा जा चुका था लोकेश को चोट थोड़ी ज्यादा लगी थी ऐसे में उसकी सर्जरी अभी थोड़ी और देर तक होनी थी बाकी के बचे पांच लोगों में से सिर्फ असलम को छोड़ दें तो बाकी के सब संदिग्ध लोग थे रूही छोटे मालिक और फिर मंगल के साथ वाला वो ड्राइवर ये चारों पुलिस की नजर में संदिग्ध अपराधी थे ऐसे में हॉस्पिटल के भीतर इनकी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जा रहा था ये लोग किसी भी कीमत में यहां से बचकर भागने ना पाए इसलिए पुलिस ने इन्हें स्पेशल वार्ड में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ था मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर को एक वार्ड में रखा गया था जबकि रूही और छोटे मालिक को दूसरे वार्ड में रखा गया था पुलिस फोर्स इस वक्त बहुत सावधानी से अपना काम कर रही थी पुलिस इन चारों को हाथों में हथकड़ी भी अभी तक पहना रखी थी ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो पाए जिन दोनों वार्ड में से ये चारों पुलिस वाले मौजूद थे उनके बाहर दो दो पुलिस वाले भी मौजूद थे जो कि इन लोगों पर नजर रखे हुए थे यहाँ पर सुरक्षा का काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था पुलिस यहाँ गश्त कर रही थी तभी हॉस्पिटल के भीतर एक चेंजिंग रूम में से कुछ आवाज सुनाई पड़ी वहाँ चेंजिंग रूम के भीतर एक आदमी अपने कपड़े बदल रहा था जहाँ उसे कोई देख भी नहीं पा रहा था चेंजिंग रूम में घुसने के बाद उस शख्स ने जल्दी से डॉक्टर्स द्वारा सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले हरे रंग के यूनिफॉर्म को पहन लिया इसके बाद उसने सिर पर हरे रंग का सर्जरी कैप लगा लिया और साथ ही चेहरे पर हरे रंग का मास्क भी पहन लिया वो आदमी अब पूरी तरह से सर्जरी करने वाले डॉक्टर के गेटअप में आ चुका था इसके बाद उसने अपने कोट के ऊपर वाले जेब में सीजर और सर्जरी ब्लेड को रख लिया और नीचे के दाहिने तरफ के जेब में उसने फुली लोडेड गन रख लिया जबकि बाय तरफ के जेब में उसने पावरफुल डायनामाइट पावरफुल्स को इलाज करने के बहाने से उनके वार्ड में जाएगा और फिर वहां जाकर वो इस बेहद खतरनाक सी फोर डायनामाइट को ब्लास्ट कर देगा निश्चित रूप से कुछ पुलिस वाले मारे जाएंगे और हो सकता है की उसकी जान को भी खतरा हो लेकिन सबूत मिटाने के लिए उसने इतना कुछ करने का प्लान बना लिया था वो सीधा ही मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर के रूम में जाएगा, जहां पर डायना हालाकिडल बॉम्ब अटैक था लेकिन फिर भी उस शख्स ने निश्चय कर लिया था कैसे भी करके वो यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करके रहेगा वो अधेड़ उम्र का शख्स चेंजिंग रूम से निकल बेहद निडरता के साथ आगे बढ़ने लगा कॉरिडोर को पार करके वो सीधे ही वो शख्स लिफ्ट के सामने आ गया लिफ्ट में काफी भीड़ थी ऐसे में उसने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने का फैसला किया ताकि मंजिल तक पहुंचने से पहले कोई भी उस पर तनिक भी शक ना कर सके जिस वार्ड में मंगल और उसके साथी को रखा गया था वो चेंजिंग रूम से एक फ्लोर ऊपर ही रखा गया था ऐसे में उसे सीढ़ियों से जाने से भी ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना था वो शख्स फटाफट सीढ़ियों को पार करके ऊपर के फ्लोर पर पहुँच गया वहाँ पर उसने देखा कि काफी सारे पुलिस वाले गश्त करते हुए नजर आ रहे थे इतनी फोर्स देखने के बाद भी उस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ा उसने अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डाल लिए और फिर एक हाथ में उसने गन के ट्रिगर को पकड़ लिया जबकि दूसरे हाथ में उसने डायनामाइट को पकड़ लिया अब वो अपने मन में आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुका था पहले तो वो सीधे डॉक्टर के रूम में वार्ड के भीतर घुसने की कोशिश करेगा लेकिन अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर बिना कुछ सोचे समझे वो डायनामाइट में धमाका कर देगा यही सोचकर वो शख्स आगे बढ़ने लगा उसने अपने बाएं हाथ में और मजबूती के साथ बम को पकड़ रखा था और दाएं हाथ में उसने गन को थोड़ा और मजबूती के साथ पकड़ लिया अभी वो सीढ़ी से वार्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ ही कदम चला था कि अचानक से उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला कर दिया उस शख्स ने पीछे से हमला करने के साथ ही इसे जमीन पर गिराकर उसका हाथ पीछे कर दिया सर ये क्या कर रहे हैं आप ये सब आपको ठीक लग रहा है हर्षित ने उस हमला करने वाले शख्स यानी के विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था सर ये ये तीसरा आदमी है अगर अब ये भी कोमा में चला गया तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोग ऊपर क्या जवाब देंगे एग्जेक्टली exactly, अनुष्का भी हर्षित की बातों ऐसी पूरी तरह सहमत थी उसने भी विक्रांत से कम्प्लेट करते हुए कहा सर हम लोग सिंपली एनस्थीसिया शॉर्ट देते हुए इन्हे रोक सकते हैं ऐसे अटैक करने का क्या मतलब अगर हमने ऐसे अटैक किया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है और इसका हमारे ऊपर भी गलत असर हो सकता है उन दोनों की तरफ गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ चेहरे को देखकर हर्चित और अनुष्का समेत वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वाले डर से घबरा उठे उन लोगों ने आज तक शायद किसी को भी इतने क्रूर तरीके से किसी पुलिस वाले को पीटते नहीं देखा था एक घंटे के भीतर विक्रांत अब तक एक डॉक्टर और एक मेल नर्स को पीट घायल कर चुका था और अब उसने एक और डॉक्टर को घायल करके जमीन पर धराशाई कर दिया था अरे चिंता मत करो ये सब मेरे लिए कोई बात नहीं है मेरा तो रोज का ही यही काम है <laughs> विक्रांत ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा इन सालों को किसने यहाँ पर मास्क लगाकर आने के लिए कहा था यहाँ जो कोई भी मास्क लगाकर सबको मैं इसी तरह अरेस्ट करूंगा विक्रांत का ये रूप देकर हर्षित और अनुष्का टेरर में कापने लगे फिर वो अपनी नजर नीचे करके उस हरे रंग के डॉक्टर यूनिफॉर्म में पड़े विक्टिम को देखने लगा अरे ये क्या है ये देखो इसके हाथ में जैसे ही हर्षद ने कहा तुरंत ही अनुष्का नीचे बैठकर उसे चेक करने लगी हर्षद ने उस आदमी के बाएं हाथों को थोड़ा ढीला किया तो देखा कि डर के मारे लगा। सर, सर, ये ये किसी को ब्लास्ट करने वाला रिमोट नहीं लग रहा है देखिये हाँ सही में विक्रांत व्यक्ति के हाथों में दूसरी तरफ पलटते हुए उसे देखने की कोशिश शुरू की फिर उसने जैसे ही उस आदमी के चेहरे से मास्क हटाकर उसकी आईडेंटिटी देखने की कोशिश की तो फिर तो वो और ज्यादा हैरत में पड़ गया हाँ हर्षित और अनुष्का के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को विक्रांत ने अभी बेहोश किया वो कोई और नहीं बल्कि कुलदीप भी है क्या बवाल है दरअसल, विक्रांत ने खुद भी नहीं सोचा था कि वो कुलदीप के ऊपर अटैक करने जा रहा है उसने तो बस ऐसे ही शक के आधार पर उस शख्स के ऊपर हमला कर दिया था और जब वो उस शख्स को दूर से देख रहा था तब भी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुलदीप के शरीर से अलग दिख रहा था ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि कुलदीप ने अपने कपड़ों के ऊपर डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था विक्रांत ने जल्दी से सर्जिकल ब्लेड के सहारे उसके यूनिफॉर्म को चीरकर अलग कर दिया फिर जब उसने इस डॉक्टरी कोट के जेब में हाथ डाला तो फिर वो दंग रह गया उसके कोट की एक जेब में बेहद खतरनाक सी डायनामाइट बॉम्ब था जबकि दूसरी जेब में एक गन पड़ी हुई थी विक्रांत दंग रह गया उसके साथ यहां पर मौजूद पुलिस टीम के लोग भी ये नजारा देखकर डर के मारे कांपने लगे सबकी धड़कने काफी तेज हो चुकी थी विक्रांत के चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था उसने कांपते हाथों से इस बम को निकालकर साइड में रख दिया और फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाने लगा मां की आंख बोला था ना देखा तुम लोगों ने देखा मैं ऐसे ही सब नहीं कर रहा था सब पता था मुझे सब पता था